नमस्कार मैं हूँ मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं FM, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास विद्यार्थी मित्रों का हम लोग हर बार कुछ नए ट्रेड के बारे में बात करते हैं कई बार कुछ पुराने ट्रेड के बारे में भी बात करते हैं और फिर उसमें कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस हम लोग इसमें सुनाते हैं तो आइए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ निखिल वर्मा है जो पुना में अभी रिसेंटली uh, नए जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो उन्हीं से बात करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में तो आप सभी की तरफ से निखिल वर्मा का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार सभी को आ, मेरा नाम निखिल वर्मा है मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं भी फिलहाल मेरी जॉब लगी है पुणे में एक्सटेंशन में काम करता हूँ मैं मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ लेकिन आ, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम आ, आ, काम मुझे काम सौंपा गया है आ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कुछ भी हो आ, उसमें मन में होनी चाहिए और अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपके पास वो स्किल है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड हो मेरी इलेक्ट्रिकल है लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल एलेक्ट्र, कंपनी में काम नहीं कर रहा और यहाँ पे फिलहाल मुझे पाँच छः महीने हो गया है और मैं अच्छा कर रहा हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि आ, मैंने तो इंजीनियरिंग मेरा शौक जो है मेरा जो पैशन था वो स्पोर्ट्स था आ, वो क्योंकि पीछे छूट गया वो ज्यादा मैटर नहीं करता है अब तो मैं जॉब में आ गया हूँ लेकिन अगर आपको आप मेरे, मुझे जो सुन रहे हैं अगर आपका कुछ पैशन है आ, पढ़ाई से हटकर तो उसे जरूर आ, आप उसे जरूर उसके पीछे भागिए उसके सपन, सपनों को पूरे करिए क्योंकि कल को आपको पछतावा ना हो बीइंग एन यंगस्टर कल को आप जॉब में घुस गए और आपको अगर पसंद ना आए वो जॉब और आ, आप जबरदस्ती कर रहे हो किसी के कहने पर आपके जो सोसाइटी है उसके प्रेशर में तो आप खुश नहीं रहेंगे तो खुश रहने के लिए आपको अपनी पैशन को फॉलो करना होगा और और मैं आपको बता सकता हूँ इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा नहीं है आ, कि बुरा है मैथ्स मैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इंजीनियरिंग इंजीनियर्स जो हैं दे आर द मोस्ट टैलेंटेड गाइज और मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट वो चाहे कहीं भी हो डांसिंग हो स्पोर्ट्स हो या एक्टिंग हो कहीं भी देख लीजिए मैं बोलूँगा मैं आपको एग्जाम्पल भी सेट कर सकता हूँ जो कि इंजीनियर्स ड्रॉप आउट रह चुके हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया और फिर आज बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन इंजीनियर कि एक इंजीनियर ही कुछ भी कर सकता है चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो एरोनोटिक्स हो या एक्टिंग हो तो हमारी फील्ड बहुत अच्छी है हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता ओके निखिल वर्मा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जिस तरह से इलेक्ट्रिकल आपका बैकग्राउंड है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इंजीनियरिंग एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पर हम लोग एक्सेल करते हैं हर चीजों में और एक समझ होती है कि कैसे काम करना है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी चीज को कितने अच्छी तरह से और कितने सुंदर ढंग से किया जाता है यही सीखना होता है इंजीनियर का मतलब क्या कोई चीज बना दिया वो अलग बात है लेकिन हर चीज़ को बनाते वक्त उसको अच्छी तरह से लोगों को सुविधा हो उस चीज़ को जो उसके उपयोग करता है उन्हें आसान हो बहुत ही सिंपल हो और उनके बजट में हो ऐसी चीज़ें जब हम लोग बनाते हैं तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक ब्रेन ऑफ इंजीनियर कह सकते हैं हम लोग जो चीज़ों को आसान करें और उपयोग में आए ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपने बनाई और बड़ा मुश्किल है उसको दिमाग वाले यूज़ करें तो उसको इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि थिंग्स शुड भी वेरी सॉफ्ट वेरी यूज़ टू लोगों को आसानी से यूज़ हो तो बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे कि बैक कोई भी हो लेकिन हर जगह जो है आप फिट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास वो टैलेंट होती हैं एक सोचने की क्षमता आपकी जो है ब्रॉडनेस आती है जिसकी वजह से वो चीज़ें काम आती हैं तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने दिया कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी अलग अलग फील्ड में अपना जो है करियर बना चुके हैं कई लोग ड्रामा भी करते हैं कई लोग आर्टिस्ट बन चुके हैं कई लोग इंडस्ट्री में जैसे कि फ़िल्म या फिर मीडिया से भी जुड़कर काम कर रहे हैं तो ऐसी कई चीज़ें हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम लोग सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड करना हो किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना हो इंजीनियरिंग वाला किसी भी डिपार्टमेंट में मैकेानिकल हो इंजी एलक्ट्रॉनिक हो या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें किस तरह की बात हमारे अंदर होनी चाहिए सीखने के लिए जैसे आपकी जो भी फील्ड हो जो भी आपकी ब्रांच हो इंजीनियरिंग में जैसे बहुत ही है इलेक्ट्रिकल मैके अगर आपको आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप बचपन से ही कंप्यूटर से और नए नए डिवाइसेस से बहुत ही लगाव हो बच्चों तो का होता है तो वो बेसिकली मोस्टली वो कंप्यूटर प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें फिर वो चीज़ बचपन से ही समझ में आई लगती है और उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है कि ये चीज़ काम कैसे करती है कल को मैं भी बनाऊंगा या कल को मैं भी ये सॉफ्टवेयर तो उसमें रन कर सकता हूँ तो अगर ये इंटरेस्ट है तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं बहुत सारों को मैंने देखा है कि कुछ बचपन से ही वो कभी टीवी खराब हो या कभी फ्रिज ख़राब हो तो बच्चे तार जोड़ने की कोशिश करते हैं और खुद ही ठीक कर देते हैं या कहीं बल्ब यूज़ हो तो उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा है उससे डिफाइन हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल में शायद कदम रख सकें अपनी मेकेनिकल के लिए भी मुझे ऐसा ही लगता है कार्स में बहुत इंटरेस्ट हो या ये गाड़ियाँ चलती कैसी हैं तो ये वो अंदर से आपको खुद ही पता चल जाता है और कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं कि अच्छा कॉलेज तो है लेकिन सीट्स नहीं हैं जो हम चाहते हैं उस उस ब्रांच में सीट्स नहीं हैं तो फिर दूसरे डायरेक्शन में भी पढ़ना पड़ जाता है लेकिन वो आ, कहीं पैशन आपका अंदर जो है वो चाहत है वो कहीं ख़त्म नहीं होती और इंजीनियर किसी भी फील्ड का हो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी फील्ड में नौकरी करनी हो जैसे मेरा एक एग्ज़ाम्पल है तो अगर नॉलेज हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं डिग्री आपके पास होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात आपने बताया कि डिग्री होना बहुत ज़रूरी आज के समय में और काम तो आपको वही करना पड़ेगा जो सारे लोग करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ते हैं तो शायद आपको काफ़ी जल्दी जो है तरक्की हो जाती है आपकी या आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड भी ज़रूरी है और थोड़ा सा आपका जो है काम एंड कॉल्ट होकर पीस होकर आप, आप उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे और जब लर्निंग का पीरियड होता है उस समय पूरा ही उस चीज़ को सीखने के लिए हम टाइम दे स्पेस दे अपने दिल दिमाग में उस चीज़ों को उतारने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा हम काम कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं निखिल वर्मा से आप सुनाए हैं रीडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा रहो कर जगवाले पर तुझे देख कर जगवाले पर यकीन क्यों कर होगा तुझे देख कर जगवाले पर यकीन क्यों कर होगा जिसकी रचना इतन कितना सुंदर होगा वो तो कितना सुंदर होगा अंग तेरा रस की गंगा ओह ओह हो अंग अंग तेरा रस की गंगा रूप का सागर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा कितना सुंदर होगा आधारत फे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 इतना सुंदर होगा हो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बातें कर रहे हैं इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में और किसी भी ट्रेड हो लेकिन सब में जो है आपकी अपनी विचारधारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी किसी और की बातें या किसी के दबाव में या किसी चीज़ को आपने सोचा कि पैसा ज़्यादा है या फिर यहाँ पर पोस्ट एंड पोजिशन ज़्यादा है इन चीज़ों के चलते अगर आप कोई चीज़ डिसीशन लेते हो तो वहाँ पर मुश्किलें आ जाएगी लेकिन जो आपका हॉबी है और जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर अगर आपका फोकस है तो मुझे लगता है कि आप एक सही जगह पे आप अपना करियर को चूज़ कर रहे हैं तो आपके लाइकिंग्स आपकी इच्छा के अनुसार आपके हॉबीज़ के अनुसार चीज़ें हो तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि करियर सिर्फ ऐसा नहीं कि दस दिन के बाद बदल सकते हैं ये तो लाइफ टाइम वाली बात आती है तो यू शूड एन्जॉय द थिंग्स एंड आपको सेटिसफेक्शन मिलना चाहिए अंदर से तो उस हिसाब से आप उन चीज़ों को करें तो वही आगे बढ़ते हैं निखिल मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे विभाग है और उसमें कई लोगों ने काम किया है कई लोगों ने कुछ रिसर्च किए हैं तो मैं चाहूँगा आपको जो अच्छा लगता है जिनके बारे में जो इस फील्ड में अच्छा नाम कर चुके हैं उनके एक दो एग्ज़ाम्पल्स स्टोरीज या शॉर्ट उनके बारे में बताइए इंजीनियरिंग फील्ड में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे हमारे देश के मिसाइल मैन ए अब्दुल कलाम साहब Uh, उनका बचपन पेपर बेचते और ऐसे uh, कामों में गुजरा है वो, uh, बहुत रईस ख़ानदान या बहुत अच्छे ख़ानदान से नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने फिर भी उन्होंने अपना अपना पैशन नहीं छोड़ा और अप, आ, उन उनका जो शौक़ था और उनके उनकी जो चाहत थी जिस फील्ड में उन्हें काम करना था उस टेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया और अंत में जा के के मिसाइल मैन बने इजरो बनाया नासा इसरो को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि नासा को नासा उसे ओन करने के लिए खरीदने के लिए पूरा बेताब हो गई थी लेकिन फिर भी एक चीज़ और चीज मुझे लगी कि उनमें देशभक्ति थी आ, यही देशभक्ति उन्हें इसरो को बेचने से रोक दिए रोक दिया और इस मुकाम तक पहुंचा दिया है आज आज वो चले गए हैं फिर भी आ, उनकी उनकी जो उनका जो काम है वो पूरे देशवासियों को याद है और वो हमेशा वो उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जैसे और बहुत सारे अब्दुल कलाम बना दिए हैं और उनका नाम हमेशा ऐसे रहेगा अमर रहेगा और उनका उनके जो और भी सपने थे वो हम पूरे करेंगे हम, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पूरे करेंगे एक एग्जांपल एक एग्जाम्पल जो नाम साहब जी ये तो एक बहुत बड़ा नाम आपने बताया अब्दुल कलाम जी को याद किया अच्छी बात है और उनकी कुछ ख़ास क्वालिटीज़ थी जो आज भी हम सभी याद करते हैं मैं चाहूँगा कुछ और नाम जो बहुत कम लोग जानते हो उसके बारे में बताइए इसी फील्ड से जुड़ा हुआ मेरे कॉलेज में प्रोफेसर दास गुप्ता सर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में एक बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने ऐसा बल्ब ऐसा बल्ब इन्वेंट कर दिया था जो कि सारे जो कि जितने भी बल्ब हैं लोकल मार्केट में उनसे ज़्यादा बिजली और सबसे कम सबसे कम प्राइस पर चलता था उनको उड़ीसा गवर्नमेंट ने आ, बुलाया था वो अपना उस बल्ब का रिप्रेजेंट रे, करने और उनने उसमें उस प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज भी जीता था अभी शायद वो बल्ब थोड़े दिनों में पूरे मार्केट में मैनुफैक्चर भी होने लगे तो मुझे ये मेरे प्रोफेसर दास गुप्ता सर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और शायद ये ये चीज़ फिर वर्ल्ड फेमस बल्क हो जाए तो आपको भी इनका नाम पता चल जाएगा निखिल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसी जो नई चीज़ें हैं या कुछ नए इन्वेंशन के बारे में सुनना पसंद करते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ नई चीज़ें सुनने को उसको मिले तो आपने अच्छी बात बताया कि आपके प्रोफेसर दासगुप्ता जी जो एक ऐसे बल्ब का निर्माण किया है जो बहुत ज़्यादा लाइट्स देता है तो आलि में उन्होंने किया है तो उनको और इस गवर्नमेंट से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद उनकी जो लाइट है वो जो बनाया उन्होंने बल्ब उसका जो है लोगों तक जानकारी पहुंचे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ख़ास करियर ऑप्शन की बात करते हैं या करियर की बात करते हैं तो आपने अपना जो स्कूली जीवन है शिक्षा के समय में दसवीं आठवीं या बारहवीं आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपने क्या सोचा था कि इस तरह के ट्रेड के बारे में आप क्या बनना चाहते थे अपना प्रोफेशन के बारे में या आपने विचार बताइए बचपन से मेरा शौक था स्पोर्ट्स क्लास से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था मैंने फिर ऐसे ही क्लास एट क्लास नाइन और आ, नेशनल और स्टेट्स और ऐसे करते करते फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में आया फिर यूनिवर्सिटी नेशनल खेला मेरा शौक था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर जाऊँ hmm. लेकिन मैं उस जगह से आया हुआ था और शायद ये भी हो कि मेरे पास ज़्यादा स्कोप ना हो या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने कॉल्स ज़्यादा अच्छा नहीं किया नेशनल में जाने के बाद भी और ये पढ़ाई का मैं पढ़ाई में भी था इस दोनों दोनों दोनों दोनो साइड पैर रखा हुआ था तो <laughs> तो नाव पे पैर रखने से तो अब जानते हैं फाइनली मेरी मेरा स्पोर्ट्स छूट गया नौकरी में आ गया लेकिन यहाँ भी कंपनी में जब भी ओपन होता है तो मैं हमेशा कंपनी की तरफ से खेलने जाता हूँ उसमें प्रोफेशनलिज्म तो नहीं आ पाई लेकिन वो पैशन आज भी जिंदा है <laughs> और ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ खुश हूँ लेकिन शायद ये भी सोच रहा कि अगर मैं सिर्फ अपने खेल पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो आज मैं कहीं और होता आ, शायद या, आ, सर्विस नहीं कर रहा होता निखिल अपने बारे में बताने के लिए धन्यवाद आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि किस तरह से हम अपनी सोच को कभी ना कभी ऐसे मोड आ जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप को मोड कर लेते हैं और थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत होती है पैशन के प्रति जो एक क्या बोलते हैं समर्पण भाव जिसको कह सकते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कम आ जाती है कमी आ जाती है जिसके कारण हमें थोड़ा सा डायवर्शन का सहारा लेना पड़ता है या फिर ये कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर शॉर्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा इनकम कराने करने की या शॉर्ट टाइम में कुछ इनकम कर ले ऐसी सोच जो है हमें अपने करियर या अपने जुनून या अपने पैशन से अलग करता है तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग जब तक हमारे माता पिता सक्षम हैं और अगर हमें चांस मिल रहा है अपने पैशन को अपग्रेड करने का तो हमें पूरी तरह से उसमें लगे रहना चाहिए और तभी हम उनको कर सकते हैं हाँ एक अलग बात है कि हम लोग उन चीज़ों को मजबूरी में बदल रहा है आप पैशन नहीं कर पा रहे हैं घर का परिवार की स्थिति अलग है या फिर आपका सरकमटेंस कुछ ऐसा बन जा रहा है तो वो टाइम पे चलो ठीक है हम लोग सोच सकते हैं समझौता हो सकता है लेकिन फिर भी अगर हमारे माता पिता सक्षम हैं परिवार वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपने पैशन को जरूर चुनना चाहिए उसके लिए हमें लगन के साथ मेहनत करना चाहिए तो उन्हें काफ़ी अच्छी बातें हुई आपसे आपकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मैं अभी खुद तेईस साल का हूं, जितने मेरी उम्र है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं सभी साथियों को ये बोलना चाहता हूं कि अपना फैशन कभी भी भूले ना सारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ही आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं hmm. दुनिया में खेल है ग, गाना है डांस है बहुत चीज़ें हैं मैं यहाँ तक कि अपनी आ, सगी बहन को भी यही बोलता हूँ कि तुम्हारा भाई तो प्लेयर से एक नौकरी करने वाला इंसान हो गया है मेरी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है वो सस घर में रैंक टू है उसका शास्त्रीय संगीत में मैं उसको बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो मैं बोलता हूँ तुम तो एक सिंगर बनो बाकी तो हम लोग हैं ही मैं हूँ कोई चिंता नहीं है तो उसी तरह मैं अपने साथियों को भी बोलूँगा कि अगर आपको पूरा सपोर्ट है आपकी पूरी फैमिली से तो प्लीज़ अपना अपना पैशन फॉलो करे और जब वो पैशन जब फल देगी आपकी कड़ी मेहनत जब फल देगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया मैंने और आप खुश रहेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग इस शो के माध्यम से इस बातचीत के माध्यम से आपके दिल तक पहुँचे हैं तो ज़रूर मैसेज करके बताइए कि हमें अच्छा लगा कार्यक्रम और हम अपने करियर में अपने फैशन को सबसे पहला रखेंगे और बाद में बाकी सेकेंडरी सारी चीजें होगी ऐसा करके आप अपना नाम के साथ मैसेज कीजिए हमें अच्छा लगेगा तो चलिए साथियों एक बार फिर से निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कराते रहो जो देखा चाह धीरे धीरे घूम घटा सर का ओ हो जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा खिड़े पे बिंदिया सितारा जा रहा हो बन जा रहा नहीं भूलेगा मेरी जान ये बन जा रहा वो बन जा रहा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा I did. It. मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा मेरी ये सितारा वो सितारा माना तेरी नजरों में मैं हूं एक आवारा हूं आवारा नहीं भूले से मुखड़े पे बिंदिया सितारा